आध्यात्मरायण महात्म्य लिखिवा पुस्तक रामायशेषत यो दाम भक्भ्युण फलम शुणु जो पुरुष आध्यात्मारायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो सुनोसु व्यालम दुर्लभम लोके तत्फलम तस्य संभवेत उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है एकादशी दिने उपोषितः यो राम भक्त सरसी व्याकोती नरोम तस् पुण्य फल वक्षे शुण्व शम प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरस्या फलम भवेत जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में आध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है हे वैष्णो श्रेष्ठ उसके पुण्य का फल बताता हूँ सुनो उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरस्तरण का फल मिलता है उपवास व्रत श्रीरामनवमी दिवस रात्रौ जागरी तो ध्यान रामणमन्यधी या पठे सुनिया तस् पुण्य वनाम्य हम जो पुरुष राम रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्न बुद्धि से आध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ निखिलतीर्थ स्वेक आत्म तुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे विप्रे भो याल्येभ्यो दत्ता यनुते तत्फलम पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त। के समय अनेकों बार जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है जिसमें कोई संदेह नहीं यह सर्वथा सत्य है सर्वथा सत्य है तस्य देवा जो मनुष्य अहर्निश प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है उसकी आज्ञा की देवगण प्रतीक्षा क्या करते हैं